हम सब लोग मानव हैं मानव होने के नाते साधक हैं और साधक होने के नाते हम सभी भाई बहनों को इसी वर्तमान में सफलता मिलनी चाहिए इस दृष्टि से अपनी वर्तमान दशा पर विचार किया जाए वर्तमान दशा कैसी है वर्तमान दशा ऐसी है कि एक शरीर जो अपने पास मालूम होता है उसकी सुरक्षा उसके भरण पोषण की चिंता हमें रहती है और उसको संभाल के रखना हम लोग अपना दायित्व समझते हैं वो भी को छोड़ दी भोग बुद्धि तो प्राणी संख्या के लिए उसी तरह साधक के लिए भोग बुद्धि की बात नहीं है लेकिन शरीर की सेवा की दृष्टि से भी कि उसको संभाल के रखना है और उसको साधन सामग्री जान करके साधना में उसका उपयोग कर लेना है इस दृष्टि से भी जो शरीर की रक्षा और सेवा और संभाल हम करते हैं उसमें और अन्य शरीरों के प्रति जो हमारा व्यवहार रहता है उसमें फर्क है ये हमारी वर्तमान दशा है ज्ञान की दृष्टि से स्वामी जी महाराज हमें याद दिला रहे हैं कि अगर देखे हुए दिश्य से तुम अपना संबंध नहीं मानते हो असंख्य शरीर भारी तुम्हारी आंखों के सामने से होकर गुजरते हैं उनसे तुम संबंध नहीं मानते हो तो एक शरीर से संबंध क्यों मानते हो उदय तो से अन्य शरीरों से हम सभी भाई बहन स्वभाव तो हाँ से ही असंग रहते हैं उसी प्रकार एक शरीर जो अपने पास है इससे भी हम असंग रहते तो काम बन गया होता योग सिद्ध हो जाता अब विचार करके देखिए कि जिस समय आप विशेष प्रकार की मुद्रा विशेष प्रकार के आसन में बैठ करके विशेष प्रकार से शक्तियों को केंद्रित करना चाहते हैं तो उसमें तकलीफ दूसरे शरीरों के कारण से होती है कि एक जिसको लेकर के बैठे हैं उसी से होती है उस एक से ही होती है उसी में उथल पुथल मच रहा है कोई परेशान कर रहा है और बाकी दूसरे भाई बहनों के मन में क्या उथल पुथल मच रही है उससे अपने को कोई परेशानी होती है नहीं होती है तो योग योग वित्त होने में बाधा उस एक माने हुए शरीर के कारण है अन्य शरीरों के कारण नहीं है एक बार मैं स्वामी जी महाराज को शिकायत कर रही थी महाराज जी मन की हलचल बंद नहीं हुई और ऐसा है ऐसा है सब सुनाया करती थी उनसे तो एक बार करने लगे कि तो तो कितने मनों में कितने चिंतन चल रहे हैं असंख्य और असंख्य भाई बहनों के मन में तरह तरह के उथल पुथल मचे हुए हैं तो सबकी चिंता क्यों नहीं करती हो एक के पीछे क्यों पड़ी हो सोचने में आता है तो देखो कि समाजिस्थ होने में योग होने में भगवान का कर ध्यान करने में बाधा अगर महसूस होती है अपने लोगों को भारी भीतरी कारणों से तो उसे एक ही शरीर का आधार बना करके की और दूसरे शरीरों की भी चिंतन हो और तुम्हें तो नहीं और इसमें क्या हो रहा है इसका प्रभाव अपने पर कुछ नहीं है वो एक ही में ऊलझे हुए हैं हम लोग तो उस ऊलझन को मचाने के लिए स्वामी जी महाराज ने उपाय बता दिए प्रारंभिक स्तर बिल्कुल सत्संग के प्रकाश में हम लोगों ने परम शांति परम स्वाधीनता परम प्रेम को लक्ष्य माना योगवित तो होना सत्व वित तो होना भगवत भक्त होना अपना लक्ष्य माना और इस लक्ष्य की पूर्ति में बाधा क्या है उस बाधा को मिटाने का उपाय हम जी महाराज बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि जैसे अन्य शरीरों से तुम सशक्त रहते हो असंग रहते हो उसी प्रकार से एक शरीर जिसको तुमने अब तक अपने पास समझा था अपना माना था वो भी असंग रहो तो तुम्हारी समस्या हल हो जाए योग भी होने में आसानी हो जाए सहूलियत हो जाए स्वभाविक हो जाए और अगर ऐसा नहीं कर सकते और स्कूल स्तर पर उतर जाओ यह सब दार्शनिक आधार है अब भौतिक पास के दर्शन पर आधार ले लो जगत को जिसने सत्य माना भौतिक आधार को सत्य मानोगे तो जगत को जिसने सत्य माना उसको क्या करना चाहिए उसको एक शरीर जैसे अपने लिए आवश्यक मालूम होता है उसकी सुरक्षा आवश्यक मालूम होती है भरण पोषण की बात आवश्यक मालूम होती है तो एक ही शरीर का नाम जगत है कि जितने शरीर बनाए गए हैं सबका समूह का नाम जगत है जगत शब्द में सब शरीर शामिल हैं, तो अगर भौतिकवाद की दृष्टि से ही आप साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इतना सा अपना विस्तार कर लीजिए कि जैसे एक शरीर मुझको अपना मालूम होता है उसकी सुरक्षा और उसके भरण पोषण का ध्यान अपने को है ऐसे ही सभी शरीरों के प्रति सद्भाव रखना संयोग रखना अपना धर्म है अपना कर्तव्य है तो एक शरीर अपना मालूम होता है तो अनेकों शरीरों को भी अपना मानना चाहिए अब आप डरेंगे कहेंगे कि एक ही एक खिलाने पिलाने की चिंता करते करते तो जिंदगी खत्म हो गई फिर के काले बाल सुर हो गए अब सब शरीरों को अपना मान के बैठे तो आपस हो जाएगी तो आप हो जाएगी जो किसी न किसी नाते से जगत के नाते से भौतिकता के नाते से सभी को अपना मान लेता है उस पर सबको खिलाने की जिम्मेदारी नहीं आती है उसके पास जितनी सामग्री आएगी उतनी बांट देने की जिम्मेदारी रहेगी इससे ज्यादा नहीं लेकिन एक बड़ा भारी विस्तार उसके हृदय का हो जाता है बड़ा भारी उन्कार उसके भीतर हो जाता है कि वो किसी भी शरीर के प्रति हानिकारक संकल्प अपने में नहीं रखता सब अपने हैं सबकी रक्षा अभीष्ट हो गई, सबका भला अभीष्ट हो गया तो सहायता तो वो सीमित ही कर पाएगा और सीमित व्यक्तियों से उसका संपर्क जुट पाएगा लेकिन वो अपने भीतर में सद्भाव रखेगा सबका भला हो सब सुखी रहे सबका भरण पोषण हो सबका कल्याण हो सब, सब साल को सिद्धि मिले सब भक्तों को भगवान मिले इस प्रकार की एक सद्भावना उसके भीतर बसेगी इसका बड़ा ही अच्छा शुभ परिणाम यह होगा राग देश की बीमारी चली जाएगी एक को अपना और बाकी सबको पराया मानू एक के नाते से दो चार बच्चों को अपना और बाकी सबको पराया मानू मोह के नाते से एक शत्रु के दस व्यक्ति अपने लगते हैं बाकी सब पराये लगते हैं तो ऐसा मानने का फल क्या होता है कि जिनसे मोह का संबंध मान गया है बन गया है उनके प्रति राग हो जाता है और जब राग रहेगा तो उससे प्रेरित होकर के बहुत से काम अपने प्रकार के करने पड़ेंगे या ऐसी करने की प्रवृत्ति बन जाती है कि द्वेश की उत्पत्ति के बिना रह ही नहीं सकते तो कहीं राग हो गया कहीं द्वेश हो गया तो जिस हृदय में प्रेम की गंगा लहरानी चाहिए उसी हृदय में राग और द्वेश की अग्नि चटवनी है तो शांति कैसे मिलेगी समझ में आया हे शांति नहीं मिलती है शांति नहीं आएगी तो योगविच कैसे होंगे योगविच नहीं होंगे तो तत्व का बोध कैसे होगा बोध नहीं होगा तो परम प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे होगी तो यह है जीवन का एक क्रमिक विकास है भौतिकवाद की दृष्टि से जगत के नाते सभी को अपना मानो तो प्यास लगी है जल पीना है तो एक एक मुख में जल डाला जा रहा है तो दूसरे मुख में भी जल डाला जा सकता है एक शरीर को जल की जरूरत है तो उसकी जरूरत आप पूरी कर रहे हैं तो अन्य शरीरों की भी जल की जरूरत है तो आपके पास अवसर है सामर्थ्य है जल है परिस्थिति ऐसी है कि आप दूसरे शरीर को भी जल ढाल सकते हैं तो धरिए सेवा तो को सीमित ही बनेगी लेकिन भाव हाँ रहेगा असीम भौतिक तो के वाद के नाते से भौतिक दर्शन के आधार पर अगर हम शरीर को सत्य मानते हैं और उसकी सेवा को अपनी साधना मानते हैं तो एक शरीर और अन्य शरीरों में भेद रखने से काम नहीं चलेगा जगत के नाते सभी अंग हैं। इस शक्ति को स्वीकार करिए और अध्यात्मवाद की दृष्टि से भौतिकवाद से थोड़ा ऊपर उठिए अध्यात्मवाद की दृष्टि से आप विचार करेंगे तो दार्शनिक दृष्टिकोण आपके सामने ये आएगा दृश्य मात्र से विकार में भी मेरा नित्य संबंध नहीं है न पहले था न आज है न आगे रहेगा तो दृश्य मात्र से ही आपका संबंध नहीं है तो ये जो एक हाथ दिखाई देता है ये दृश्य है कि स्व है दृश्य है तो अन्य दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ मेरे सामने विराजमान हैं, इनसे मेरा नित्य संबंध नहीं है तो इससे है क्या नहीं है तो अध्यात्मवाद की दृष्टि से जीवन का तथ्य यह है कि किसी भी वस्तु से किसी भी व्यक्ति से किसी भी शरीर से आपका सरकार में संबंध नहीं है तो इस शत को स्वीकार करो तब भी काम बन जाए और इतनी भी हिम्मत ना होती हो तो होते करें तो फिर तीसरा एक और आधार है आर्थिकता का आधार है सर्व उत्पत्ति का आधार कोई है स्वर्ग प्रती का प्रकाशक कोई है उसको हमने देखा नहीं है जाना नहीं है अनुमान लगाते हैं क्यों इस आधार पर अनुमान लगाते हैं की उत्पत्ति बिना आधार के नहीं होगी तो समग्र उत्पत्ति का आधार कोई होगा तो जरूर एक दार्शनिक पश्चिम दर्शन कार भी बात को मानते हैं कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है अगर कोई कार्य दिखाई दे रहा है तो अवश्य है कि उसके पीछे कोई कारण जरूर है तो खॉ के बिना इफेक्ट नहीं होता कारण के बिना कार्य नहीं होता आधार के बिना उत्पत्ति नहीं होती प्रकाश के बिना प्रतीति नहीं होती यहां तक तो तो अपनी रीजनिंग लगा लीजिए अब उसके बाद विश्वास का नंबर आएगा कि होगा तो जरूर लेकिन उसका परिचय नहीं है उसको हमने देखा नहीं है वो जानने में नहीं आता है तो आस्तिक वाद का आधार जिन साधकों ने जीवन में लिया उन्होंने कहा कि सोचो कि वो कहाँ है और कैसा है तो अगर तुम अपने को उत्पत्ति मानते हो तो उद्गम को तुम जान नहीं सकते अगर तुम अपने को कार्य मानते हो तो का, अपने कारण को तुम जान नहीं सकते ठीक है न जिसमें से इन आंखों की रचना हुई है ये आंखें उसको नहीं देख सकतीं इसलिए वो दिखाई नहीं देता है तो बिना देखे बिना जाने एक आधार हम लोगों के पास है कि जिससे हम उसकी सत्ता को स्वीकार कर सकते हैं वो कौन सा आधार है कि हमारे व्यक्तित्व में विश्वास करने का एक स्वभाव बहुत सी बातों को दुनिया की बहुत सी बातों को हम लोगों ने बिना जाने मान लिया है बिना जाने मान लिया है आप कहेंगे कि नाम है देव की तो देव की नाम ये कोई ज्ञान के आधार पर है कि सुना हुआ मान लिया मान लिया जब जब होश हुआ जब चलने फिरने लगे जब पाठशाला में पढ़ने गए जब नाम लिखने का नंबर आया तो मालूम हुआ कि ये नाम है तो खोजा क्या कि सा क्या होता है ये क्यों है इसको छोड़कर दूसरा क्यों नहीं है क्या है कैसे है खोजना तो नहीं पड़ा कि जब ये शरीर बना नहीं था तब ये नाम मेरा नहीं था जब ये शरीर नाश हो जाएगा तब ये नाम नहीं रहेगा तो ऐसे छानबीन किया कि बिना छानबीन किए मान लिया मान लिया तो मान लेने का स्वभाव हम का है भाव पक्ष हृदय पक्ष श्रद्धा विश्वास का पक्ष मनुष्य के व्यक्तित्व का एक बहुत ही आवश्यक और बड़ा ही सरस पहलू है बड़ी अच्छी बात की हमें तर्क के साथ साथ सरसता भी पसंद आती है प्रेम का भाव भी पसंद आता है श्रद्धा विश्वास भी पसंद आता है क्योंकि हमारे व्यक्तित्व में अनिवार्य रूप से है तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भौतिक दर्शन के आधार पर सभी को तो अपना मानो अध्यात्म दर्शन के आधार पर सभी से असंग हो जाओ और ये दोनों तुमको सूट न करता हो अलग अलग व्यक्ति की बनावट अलग अलग है तो कहीं न कहीं तुम्हें आधार लेना पड़ेगा प्राथमिक सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा तो भाई आर्थिक दर्शन का अनुसरण करो उसमें क्या है कि सारी उत्पत्ति का एक आधार है सारी सृष्टि का एक मालिक है जिसको भक्तजन भगवान कहते हैं तो उस भगवत नाते से फिर सभी शरीरधारियों को अपना मानो प्रभु तुम्हारे अपने हैं उनके अपने पन को जीवन में आ, सजीव करना चाहते हो कि वे कि नित्य निरंतर विद्यमान है तो नित्य सुध्यमान अपना कोई परम प्रेमी हो और वो सब समय अपने साथ रहता हो तो प्रेम और आनंद की कभी खार, कभी कमी हो सकती है देख मीरा जी ने कह दिया जाके पिया पर देश बसत है लिखी लिखी भेद सपाठी मोर पिया मोर हृदय बसत है दरश परश दिन राति आनंदित है वो दिन रात क्यों क्यूँकी उनका फ्रीतम जो है वो उनके हृदय में बात कर रहा है एक दूसरी जगह कहा उन्होंने पतियाँ तो सखी दौ लिखो जो कि मन में तन में नयन में साो कहा संदेश जो मन में तन में नयनों में रम रहा है उसको संदेशा क्या भेजना है तो भौतिक दर्शन के नाते सबको अपना मानो अध्यात्म दर्शन के नाते किसी से त्रिकाल में भी मेरा संबंध नहीं है सबसे संबंध विच्छेद कर लो इससे भी और प्रभु के नाते आर्थिक दर्शन के आधार पर भी सबको प्रभु का मान लो तो जिन प्रभु के प्रेम की आपको अभिलाषा है जिस प्रेम की अभिव्यक्ति के बिना दुनिया में रहना भी हम लोगों को सरस नहीं लग रहा है और भगवत भजन में भी वो सरसता नहीं आई कि शरीर और संसार को हम भूल गए होते कुछ कुछ नीचा तो लगता है ना न रखना तो अच्छा तो लगता है भगवान का नाम लेना भजन गाना कीर्तन जाना उनका चित्र देखना उनके मंदिर में जाना उनकी कथा सुनना उनके चरित्र को झूठना लीला देखना कुछ कुछ सरस लगता है एकदम से अपने को वंचित हम लोग नहीं पाते लेकिन ना दुनिया में इतना रस मिला कि इसी में हम रम जाते ना इससे ऐसी हट करके परमात्मा का प्रेम ही इतना उमड़ा कि शरीर और सं को भूस ये दशा है की अब इस दशा से आगे चलो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब ये उपाय तुम्हारे लिए सहज है बाल बच्चे आँखों के सामने खेलते कूदते दिखाई देते हैं तो तुम्हारा कहने का साहस नहीं होता है कि इनसे मेरा संबंध नहीं है थोड़ा कठिन लगता है तो ठीक है संबंध तोड़ने का साहस नहीं है तो फिर परमात्मा जो सृष्टि के मालिक हैं, जो जगत पिता हैं, जगत जननी है तो उनके नापे से आर्थिक दर्शन के आधार पर सभी को परमात्मा का मान लो तो भौतिक वाद की दृष्टि से एक शरीर के समान सभी शरीर की रक्षाए है अध्यात्मवाद की दृष्टि से दृश्य मात्र के समान एक शरीर से भी असन्नता लेनी है और आर्थिक दर्शन की दृष्टि से प्रभु के नाते सभी को तो अपना मानो सब प्यारे के प्यारे ही हैं तो परमात्मा का प्रेम सब भाई बहनों को चाहिए समर्थ को भी चाहिए असमर्थ को भी चाहिए बीमार को भी चाहिए निरोग को भी चाहिए श्रीमान को भी चाहिए गरीब को भी चाहिए दुखी सुखी जैसी भी बाहर की परिस्थितियाँ हों इनसे कोई अंतक इन नहीं आता परमात्मा का प्रेम अविनाशी प्रेम रथ जो कभी घटता नहीं है मिटता नहीं है जो जन्म जनमान करके सब अभावों को दूर कर देता है ऐसे प्रेम रस की आवश्यकता हम सब भाई बहनों को है उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए स्वामी जी महाराज ने सलाह दी कि भौतिक दर्शन मानो अध्यात्मिक दर्शन मानो आर्थिक दर्शन मानो इसमें से कोई एक सत्य को तुम्हें मानना पड़ेगा और इन तीनों बातों को छोड़कर के कुछ और मानोगे तो वो सत्य का आधार नहीं होगा जाति के जाति के नाते एक मानो वर्ग के नाते एक मानो देश के नाते एक मानो समूह के नाते एक मानो ये सब चीम संबंध है और राग द्वेश को उत्पन्न करने वाले हैं हृदय के रक्त को सुखाने वाले हैं और आप सच मानिए मनोविज्ञान के अध्ययन का बहुत बड़ा लाभ अपने जीवन पर मैं मानती हूँ कि यह बात ठीक समझ में आ गई कि जीवन का रस सूख गया तो न दुनिया में रहने में अच्छा लगेगा ना दुनिया को छोड़ने की हिम्मत आएगी न दोनों का प्रेम रूपेगा जीवन का रस अगर सूख गया तो राग राजदेश रहेगा तो रक्त सूखेगा जरूर और जिसके जीवन की सुरक्षा कम हो गई उसके मस्तिष्क में व्यर्थ चिंतन की तूफान रहती इसलिए सत्संगी भाई बहनों के सामने बड़ा जोरदार प्रश्न है कि भाई किसी भी मूल्य पर जीवन के रक्त से सूखने मत दो राज द्वेष को अपने जीवन में कोई स्थान मत दो तो मिटाने का एक ही उपाय है कि चाहे भौतिक दर्शन का सबसे स्वीकार करो चाहे अध्यात्म दर्शन का सबसे स्वीकार करो चाहे आर्थिक दर्शन का सत्य स्वीकार करो सत्य की स्वीकृति के बिना राज देश का दोष मिटेगा नहीं सत्य की स्वीकृति के बिना साधन की अभिव्यक्ति होगी नहीं तो प्रभु के ना पे सब सब अपने है सब अपने है यह बात बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है सत्य भी है और ये आपके जीवन की शुष्कता नीरअता को मिटाने वाली भी है पहले लोग उनसे पूछते कि कितने भाई बहन हैं तो मैं नया, नया आदमी साधक बनता है तो सबके को आरोपित करने का शौक भी बड़ा जोरदार होता है तो मैं बड़े ही गर्व के साथ कहती कि भाई एक माता पिता को अगर दो चार माता पिता हों तो मैं बताऊं कि मेरा अपना कौन है पराया कौन है ये हार हर मास में स्ट्रक्चर एक छोटी सी आकृति इसके नाते से भाई बहनों में भेद करोगे कि एक विशेष आकृति से संबंधित जो होगा वो मेरा बाकी सब किसका शब्द तो तो नहीं है अगर आप साधक हैं, अगर आप सत्य के शोधक हैं, अगर आप सत्य का प्रयोग भी उन पर करने चले हैं तो इतनी सी बात भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे कि सभी मेरे अपने हैं, सभी मेरे अपने हैं, अनंत परमात्मा की सृष्टि है और अनंत परमात्मा में एक विशेष बात हम लोगों ने सुनी कि वे अनंत माधुर्यवान हैं, वे सारी सृष्टि को सब शरीर धारियों को जिनको उन्होंने उपजाया है वे सब को अपनी मधुरमा में रखते हैं और उससे पालते हैं। तो उस अनंत माधुर्यान के प्रेमी होने आप चले हैं तो एक भी प्राणी अगर आपको पराया मालूम होता है और उसका अहित का संकल्प आपके भीतर आता है तो चित्त की अशुद्धि कैसे मिटेगी माँ बाप के पांच बच्चे हैं, पांच बच्चों में से चार को आप भाई मानकर के गले लगाइए और एक आपका कहना नहीं मानता है तो उसको दुश्मन मानकर मारने चलिए तो माँ बाप से प्रसन्नता हो जाएगी जी नहीं हो जाएगी तो दुनियावी माँ बाप इस बात को नहीं समझ सकते हैं तो वह अनंत माधुर्यवान हमारी इस हिंसा व्यक्ति हमारी कठोरता को कैसे सहेगा इसलिए इस दार्शनिक सत्य को तो साधकों के जीवन में मूल आधार के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए एक शरीर अपना लगता है अन्य शरीरों को भी अपना माने अमीर से विरक्ति हो गई तो इससे भी विरक्त हो जाओ एक को बचा करके बाकी सब सबकर आएगी काम नहीं बनेगा और इतना के समझते नहीं बनता है कोई तो बात नहीं सीधी सा बात मान लो जगत पिता की संतान सभी हैं मैं भी हूँ तो उनके नाते सभी अपने हैं जो जो साधक परमात्मा के नाते से सबको अपना मानने लगता है उसमें एक बड़ी विशेषता आती है अब ऐसे ही हृदय इतना शुद्ध हो जाएगा पवित्र हो जाएगा कि जिस किसी पर दृष्टि पड़े तो सोचो की कि ये किसका है तो मेरे प्यारे का है मेरे प्रभु का है ये तो भगवान का है ये उसका है जिसका प्रेमी होकर मैं रहना चाहता हूँ ये तो उसका है जिसके प्रेम की मैं भिक्षा मांगता हूँ ये तो उसका है जो सबका रक्षक है ये तो उसका है जो मेरे भीतर बाहर विद्यमान है ये तो उसका है जो इसके निर्भी विद्यमान है तो परमात्मा का प्रेम हम लोगों के लिए सदा सदा को सिर्फ सिर् करने वाला है उस प्रेमी परमात्मा के नाते से सभी भाई बहनों को अपना मानोगे तो जीवन में दूषण पैदा होगा कि प्रीति बढ़ेगी प्रीति बढ़ेगी शरीर की आसक्ति के नाते जब संबंध जानते हो मोह के नाते मानते हो तो आसक्ति बढ़ती है निरस्ता बढ़ती है विकार बढ़ते हैं। और परम पवित्र परम प्रेम का अथाह अच्छा सागर परमात्मा को अपना मानो और उनके नाते सबको अपना मानो तो बहुत ही हृदय में पवित्रता आती है और प्रेम बढ़ता है आदर बढ़ता है अच्छा लगता है चित्त हर्षित होता है फिर क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रभु के नाते विविध आकृतियों को प्यार करना शुरू करेंगे तो महाराज जी ने मुझको एक मंत्र पढ़ाया था मेरे जीवन में बहुत नीरसता थी तो मेरे दुख से द्रवित तो होकर के करुणित तो होकर के उन्होंने मंत्र पढ़ाया तो ये कहा की देवी परमात्मा के लिए प्रेम की वृद्धि कराने का एक बड़ा अच्छा उपाय है सब उसके प्यारे हैं सब उसके प्यारे हैं तो प्यारे की प्यारी प्यारी सृष्टि की सेवा करो किस उद्देश्य से कि भाई सृष्टि की सेवा करोगी प्राणियों को आराम पहुँचाओगी तो प्राणियों के जो पिता हैं, वे प्रसन्न होंगे और उनकी प्रसन्नता का हरी एक प्रभाव है मनुष्य के जीवन पर। तो वो विज्ञान ही सूचता है इंप्लिकेशन जिसको कहते हैं कि प्रभु की प्रसन्नता तो वे जब प्रसन्न होने लगते हैं उनको जब आनंद उनके आनंद स्वरूप में आनंद की वृद्धि होने लगती है तो बिना दर्शन किए, बिना भेद मुलाकात किए बिना बैठकर के बातचीत किए केवल उस अनंत स्वरूप परमात्मा में आनंद अर्थ ये है कि बिना आठ पान बंद किए आपके भीतर अहम में ही आनंद की लहर उमड़ने लगेगी वो मन चित्त बुद्धि इंद्रियां कर्मेन्द्रियाँ ज्ञानेन्द्रिया सब आरोप फैलेगी फिर क्या होगा कि आप जिसके पास बैठेंगे उसको भी आनंद की लहर का अनुभव होगा आप जिसको छू लेंगे उसमें भी वो बिजली की तरह आनंद की लहर दौड़ जाएगी। ऐसा होता है ऐसा हो रहा है आज के लिए भी ये सत्य है पहले भी ये सत्य था आगे भी ये सत्य रहेगा मैंने अनुभवी जनों के पास बैठ कर के इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उनके मुख से सुना है तो मुझे उन्होंने मंत्र क्या पढ़ाया तो कहा कि देखो तुम म की आराधना करो प्रेम स्वरूप परमात्मा को तो रक्त देना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है तो क्या करो तो बोलो तो प्रीत भरी वाणी से बोलो और आंखें खोलो तो प्रीत भरी दृष्टि से देखो और ध्वनि सुनो तो प्रीत भरे कानों से सुनो और वस्तुओं का व्यक्तियों का जिस किसी से भी संपर्क हो स्पर्श करो तो प्रेम भाव ऐसी स्पर्श करो तो मैं क्या करती थी इतने पढ़ने का अभ्यास तो ही दिन रात किताब और कॉपी और कलम और सियाही के बीच में समय बीतता था तो खत्म हो लिखना तो उठा करके कॉपी किताब यूँ डाल दिया जमीन पर तो ऐसे जाके धप से कॉपी गिरे ऐसे उठा उठा करके डालती जगह एस आईसी में तो जब आवाज हो जाए तो महाराज जी के कलेजे में धक्का लग जाए कहीं कि आ, पटक दिया तुम्हें ऐसे उठा के पटक देते ही थी इसको मेरी समझ में नहीं आवे कि क्या बात है बहुत दिनों के बाद ध्यान में आया हर वस्तु प्यारे है। हर उनकी है हर वस्तु उनकी है हर व्यक्ति उनका है सारी सृष्टि उनकी है तो वे प्यारे कितने प्यार से सबको रखते हैं और उनका प्रेम तुम पाना चाहती हो और उनकी वस्तुओं के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करती हो ये एक दूसरे संग प्रेम स्वरूप है निरंतर प्रेम में रस में सराबोर रहते हैं और अनेकों घटनाएं उनके जीवन की है नाम लिए बिना मैंने आप भाई बहनों को खूब सुनाया है तो वो कह रहे थे मैंने बताया अपना कि स्वामी जी महाराज ने मुझको ऐसे ऐसे सिखाया प्रीत की वृद्धि होगी कैसे भाई तो प्रीत भरी दृष्टि से जगत को देखो और देखने का अवसर ना हो तो क्यों देखते हो आंखें बंद कर लो भीतर में जो अपना प्यारा है उसके प्रेम की प्रतीक्षा में बैठ जाओ दुनिया को देख सको तो प्रीत भरी दृष्टि से देखो प्रीत भरे कानों से सुनो प्रीत भरी वाणी से बोलो तो तुम्हारी प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रीति का फुट लग जाए ऐसा सिखाया महाराज ने उन संत कह रहे थे कि जब मैं छोटा था तो एक बार किसी बाघ से बिगड़ गया तो दौड़ करके मैं कमरे में घुस गया और खूब जोर से दरवाजा बंद किया बड़ी जोर ऐसी आवाज हो गई तो उनके पिता तो कोई संत नहीं थे लेकिन सब गृह जब थे सज्जन पुरुष रहे होंगे अथवा पिता की को प्रेरित करके भगवान ने ही उन संत को संवाद दिया होगा तो बालक थे दस ग्यारह साल के नाराज होकर के दरवाजे को खूब से खराब होकर निकला तो बाद में जब निकले तो पिता ने खूब प्यार किया उनको और कहने लगे हृदय में इतनी कठोरता रखते हो इतने धक्के से दरवाजा बंद किया जाता है दरवाजे को इतना आघात लगाया जाता है पिता ने कहा कहते तो तो तो हैं कि मेरे ध्यान में तो आ गईगा समय की दुखी रह गई है तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर की ध्यान हमारा नहीं जाता इतना दुख होता है मुझे अपने अपने मुख्या अभिमान को पालने के लिए कितने कटु बचनों का प्रहार आदमी कर डालता है मैं तो बहुत बड़ी हिंसा मानती हूँ इसको किसी बात से किसी के व्यवहार से अपने भीतर नाराजगी आ गई कि मैं तो सही हूँ और दूसरे गलत हैं तो जिस हृदय में प्रेम की लहर आनी चाहिए थी उस हृदय में क्रोध क्रोध का अंबार भर के बैठे हैं एक दिन बीत गया दो दिन बीत गए अरे भाई जिस पर तू क्रोध प्रकट कर रहे हो उसको तो घाटा कम लग रहा है तुम उस प्रेमांस पद के मधुर लहरियों से वंचित होकर बैठे हो तो घाटा तुमसे लग रहा है कि दूसरों को तो मैं आप भाई बहनों को जो समाज में रहते हैं परिवार में रहते हैं उनको सुझाव दे रही हूँ हामीजी महाराज ने मुझको ये सुझाया था कि जो किसी के साथ भी लठोरसा का व्यवहार करेगा और उसके हृदय में प्रभु के प्रेम की लहरी आई नहीं और छोटा आ गई न तो लहरी नहीं आएगी इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नाराज हो गए कि उन्होंने अपना अपने प्रेम का दरवाजा बंद कर दिया कि उन्होंने अपनी कृपा का दरवाजा बंद कर दिया वो तो नहीं कृपालु नाम ही नहीं है जो कृपा का दरवाजा बंद करे प्रेम स्वरूप वो है नहीं है जो प्रेम की लहरियों को बंद करे वो तो सब कुछ नहीं है उधर से कुछ भी बंद नहीं होता है लेकिन मेरे भीतर कठोर व्यवहार से कठोर बटन से राम द्वेश के विकार से दरवाजा ही बंद हो गया है कठोरता ही छा गई है कि उधर से अमृत बरस रहा है और तुम्हारे आरोप कोई प्रभाव ही डाल रहा है तो इन बातों में आप सावधान रहिएगा अगर ईश्वरीय प्रेम की अभिलाषा है भाई बहनों को तो फ्रीत भरी दृष्टि से देखना आरंभ करो मीठी वाणी बोलना आरम्भ करो उसके बाद महाराज जी ने बड़ी बढ़िया बात बताई और ये कहा कि की जी, जब तुम प्रीति भरी दृष्टि से दृश्य जगत को देखने लगोगी जब तुम्हारी प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रीति का खुद आ जाएगा तो उस प्रेम रथ का पान करने के लिए परम प्रेमास्पद प्रभु ही व्याकुल हो जाएंगे और अपने जगत रूप को छिपा करके प्रेमास्पद रूप में प्रकट हो जायेंगे कितनी बढ़िया बात है, क्यों? क्योंकि मानव हृदय का प्रेम उनको बहुत पसंद है और अपने प्रेम के विस्तार के लिए उन्होंने भाव पक्ष विश्वास पक्ष दे करके हम लोगो को बनाया जब उसका सदुप्रयोग आरम्भ करो जब तुम्हारी प्रत्येक प्रवृत्ति में प्रीति का पुत्र आ जाएगा तो उस प्रेम रथ का पान करने के लिए वही परमात्मा जो आज जगत रूप में दिख रहा है इस विविध रूप को छिपा करके प्रेमास्पद रूप में प्रकट हो करके तुम्हारे प्रेम का आदर करेगा उसको ग्रहण करेगा उसे उससे आनंद लेगा और आनंद देगा ऐसा होता है ऐसा आपने प्रेमी संत जनों के जीवन में सुना है सब प्यारे के हैं ये तो ये तो प्राइमरी पाठशाला का पाठ है फिर आगे चलोगे तो तुमको में आंखें मिलेंगी कि सब में प्रभु हैं ऐसा दिखाई देने लग जाएगा आरंभ करो सब प्यारे के हैं आगे चल के क्या होगा सब में प्यारे हैं ये दिखाई देने लग जाएगा और और भी प्रीति बढ़ेगी तो क्या होगा सब छिप जाएगा और एक अकेला रह जाएगा तो महाराज कैसे बड़ा आनंद है मैं हूँ और तुम हो दोनों खूब आनंद लेते हैं फिरते हैं आनंद विहार करते हैं और तीसरे की कोई बात ही नहीं है प्रेमास्द है, प्रेम है, प्रेमा है, प्रेम है प्रेम है प्रेमास्द है प्रेम है रुद्धि का स्वरूप रुद्धि की भी रूटी वही रह गया और बाकी सब खुद प्रेम के धातु में गल करके उसमें मना गया और शाम पूजा मानव सेवा संघ मेरी व्यथा का मूर्तिमान चित्र है उसकी सेवा मुझे अभिष्ट है प्रत्येक साधक साधक होने के नाते साधन मिश्र होने में स्वाधीन है यह सत्य हम लोगों के जीवन ऐसी प्रकाशित हो जाए यही मेरी उत्कट लालसा है मानव सेवा संघ व्यक्ति की सेवा कर सकता है पर अधीनता तो विधान की ही स्वीकार करनी है जो प्रत्येक मानव में जिस ज्ञान के रूप में विद्यमान है उसी प्रकाश में आप कार्य करते रहें, सभी में अपने प्यारे हैं, और कोई है नहीं अपने को उन्नीस प्रति होकर सेवा में रख रहना है